राजयोग अवतरणिका कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं और साधारणीकरण घटनाओं के पर्यवेक्षण पर आधारित है हम पहले घटनावली का परिवेक्षण करते हैं फिर उनका साधारणीकरण करते हैं और फिर उससे अपने सिद्धांत या मतामत निकालते हैं हम जब तक यह प्रत्यक्ष नहीं कर लेते कि हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है और क्या नहीं तब तक हम अपने मन के संबंध में मनुष्य की आभ्यांतरिक प्रकृति के संबंध में मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जाना जा सकता बाह्य जगत के व्यापारों का पर्यवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं पर अंतर जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं किंतु फिर भी हम यह निश्चयपूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है उचित विश्लेषण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर केवल भित्तिहीन अनुमान में परिणित हो जाता है इसी कारण उन थोड़े से मनस्तत्वान्वेषियों को छोड़कर जिन्होंने पर्यवेक्षण करने के उपाय जान लिए हैं से सब लोग चिरकाल से परस्पर केवल विवाद ही करते आ रहे हैं राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यांतरिक अवस्थाओं के पर्यवेक्षण का इस प्रकार उपाय दिखा देती है मन ही उस पर्यवेक्षण का यंत्र है मनोयोग की शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अंतर्गत अंतर जगत की ओर परिचालित किया जाता है तभी वह मन का विश्लेषण कर सकती है और तब उसके प्रकाश से हम यह सही सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान है जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित कर देती है यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है बाह्य जगत में हो अथवा अंतर जगत में लोग इसी को काम में जा रहे हैं पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म परिवेक्षण शक्ति का प्रयोग बहिर्जगत में करता है मनस्तत्वान्वेषी उसी का मन पर करते हैं इसके लिए काफ़ी अभ्यास आवश्यक है बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई इसी कारण हम में से अधिकांश अभ्यांतरिक क्रियाविधि की निरीक्षण शक्ति खो बैठे हैं मन को अंतर्मुखी करना उसकी बहिरमुखी गति को रोकना उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत कर उस मन के ही ऊपर उसका उपयोग करना ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके अपने आप को विश्लेषण करके देख सके एक अत्यंत कठिन कार्य है पर इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए यही एकमात्र उपाय है